पुराण रुद्र संहिता उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले तथास्तु ऐसा ही होगा फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ वही धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है तुम उसके साथ विवाह कर लो यो कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए तब तप सिद्ध शंखचूर्ण भी जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बत्रिकाश्रम को चला गया वहां दानों, शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जप कर रही थी सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था वह उत्तम शील से सम्पन्न थी उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुरवाणी में उससे बोला शंखचूड़ ने कहा सुंदरी तुम कौन हो किसकी पुत्री हो तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ कुमार जी कहते हैं बुने शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा तुलसी बोली मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कर हूं और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ आप कौन है सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है यह विस्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है सनस कुमार जी कहते हैं महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई तब उसे मुस्कुराती देखकर कर शंखचूर्ण ने भी कहना आरम्भ किया शंखचूर्ण बोला देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी इसका विवरण मुझसे सुनो शोभने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा, भद्रे क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूर्ण मैं ही हूँ मैं दनु का वंशज तथा दम्भ नामक दानों का पुत्र हूँ पूर्वकाल में मैं श्रीहरि का पार्षद था मेरा नाम सुदामा गोप था इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानवराज शंखचूर्ण होकर उत्पन्न हुआ हूँ ये सारी बातें मुझे ज्ञात है क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है सनत कुमार जी कहते हैं उन्हें तुलसी के समक्ष योग कहकर शंख चूप हो गया जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी तुलसी बोली भद्र पुरुष आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है जो पुरुष स्त्री द्वारा प्राप्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं जनना सोच तथा तो मरणा सोच में ब्राह्मण दस दिनों में क्षत्रिय बारह दिनों में और वैश्य पंद्रह दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध की शुद्धि एक मास में हो जाती है ऐसा वेद का अनुशासन है परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं कर सकते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विद्या और दान से क्या लाभ अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनित कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वर्ण करे।